शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति श्री शैलेंद्र कुमार गंगोपाध्याय 1922 सौ 28 फरवरी को श्री ठाकुर की तिथि पूजा हो रही थी बेलूर मठ में कितने ही जनों का समागम हुआ तो भी इस समय की तुलना में भीड़ अल्प थी कुछ पिता श्री मन्मथ नागनाथ गंगोपाध्याय के साथ बड़े भाई पूर्णेन्दु और मैं मठ में पहुंचे मठ भवन की सीढ़ी के सामने एक ब्रह्मचारी महाराज ने रोका इस समय भेंट नहीं होगी पिताजी ने कहा राखाल महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद जी से कहिए कि मनमत आया है यदि वे जाने के लिए कहें तो जाऊँगा नहीं तो लौट जाऊँगा ब्रह्मचारी ने लौट कर कहा आप चलिए किन्तु ये लोग यहीं रह जाए पिताजी ने कहा यह दोनों मेरे पुत्र हैं मैं जाऊँ तो ये लोग भी जाएंगे यदि महाराज आज्ञा न दे तो लौट जाऊंगा इसी समय ऊपर से एक सन्यासी महाराज ने आकर ब्रह्मचारी जैसे कहा ये जैसा कहते हैं वैसा ही करो महाराज से जाकर पूछो थोड़ी देर बाद आज्ञा मिल गई और ऊपर जाकर गंगा के किनारे वाले बरामदे में हम खड़े हो गए राखाल महाराज दक्षिण मुख होकर एक कुर्सी पर बैठे थे गंगा उनके बाई और थी पास में एक बेंच पर ठाकुर के कुछ शिष्य बैठे थे सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग खड़े थे भक्त लोग स्वामी जी के कमरे के सामने धीरे धीरे आपस में बातचीत कर रहे थे सभी लोग महाराज को देख रहे थे भाई साहब और मैं महाराज को देख रहे थे उनका एक पैर चप्पल के भीतर और दूसरा पैर चप्पल के ऊपर था दोनों हाथ जान के ऊपर थे स्थिर होकर बैठे थे ऐसा लगा कि वे वहाँ बैठे तो हैं किंतु उनकी सत्ता यहाँ नहीं है दोनों नेत्र अच खुले हैं कथामृत में पढ़ा है कि ठाकुर को समाधि होती थी यह भी ठीक वैसा ही भाव था उसके बाद विचार आया कि ये तो श्री ठाकुर के मानस पुत्र है ठाकुर को तो मैंने नहीं देखा किंतु इन्हें देखा है इसके इससे ठाकुर का दर्शन ही हुआ उनका मुख्यमंडल बहुत ही आनंद दे रहा था मानो साक्षात गोपाल हैं इसी समय पिताजी जाकर राखाल महाराज के पास खड़े हो गए महाराज ने कुछ सहज अवस्था में आकर पूछा कौन मनमत पिताजी ने उन्हें प्रणाम किया किसी ने उनके पीछे से धीरे से कहा पै पैर न छूएगा पिताजी भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम करके उनके श्री चरणों के पास बैठ गए महाराज ने हमारी माता के संबंध में कुछ पूछा और पिताजी ने उत्तर में कहा कुछ अच्छी है हमारे छोटे दो भाइयों के छह महीनों के भीतर दिवंगत हो जाने से मां के दिमाग में कुछ विकार सा हो गया था पिताजी ने हम लोगों को दिखाकर कहा ये दोनों पुत्र हैं बड़े और मझले राखाल महाराज ने एक बार मेरी और ताका बाद में भाई साहब ने कहा था उनकी दृष्टि देखकर मुझे ऐसा लगा मानो तुम्हारे भीतर का सब कुछ देख रहे थे किंतु मैंने केवल इतना ही देखा था कि महाराज के दोनों नेत्र बहुत ही सुंदर तथा कमल दलयुक्त सुविस्तृत थे उसके बाद ही वे फिर अपने में डूब गए किंतु नेत्र खुले ही रह गए दृष्टि भीतर खींच गई और बाहरी ज्ञान लुप्त हो गया उनका इस प्रकार भावांतर देख कर मैं मुग्ध हो गया ऐसा लगा कि मानो उनकी ऐसी अवस्था में एक बार प्रणाम कर लेने से ही जीवन सार्थक होगा ऐसे चिंतन के साथ ही साथ मैंने झुककर उनके चरणों में अपना सिर लगा दिया 1924 ईसवी चौबीस सात मार्च शुक्रवार को श्री ठाकुर की तिथि पूजा थी तरुण संघ के लड़, लड़के सुबह से शाम तक उत्सव में खिचड़ी प्रसाद वितरण तथा अन्यन्या कार्य करने के लिए आए हैं मैं भी उनमें एक था अवस्था 16-17 वर्ष एक स्काउट मार्च करके हम लोग कलकत्ते हावड़ा पुल पार कर बेलूर में आए हैं सुबह 9 और 10 के बीच एक समय श्री श्री महापुरुष महाराज मठभवन के सामने आ खड़े हुए एक सन्यासी ने मुझसे कहा इस समय दूर से देख लो उसके बाद काम करना देखा बहुत ही सुंदर दीर्घ दीर्घांग सुपुरुष हैं शांत मूर्ति प्रसन्न आनंद किंतु पास जाने में डर था लगता इस कारण उनके निकट जाने की चेष्टा भी नहीं कर सका दूर से ही मैंने उन्हें प्रणाम किया 1924 1924-1927 चौबीस उन्नीस कलकत्ते में मैं पढ़ रहा था छुट्टी मिलते ही मठ में जाता था कभी कभी रात को स्वामी जी के समाधि मंदिर में रह भी जाता था महापुरुष महाराज के पास मैं कई बार गया किंतु भय और भक्ति अधिक थी बातचीत मामूली ही होती थी जैसे कि माँ कैसी है पढ़ाई ठीक से होती है ना इसी ढंग की उसके बाद कहते थे ठाकुर मंदिर में जाओ या स्वामी जी के समाधि मंदिर में जाकर बैठो या पूछते थे माँ के मंदिर में प्रणाम किया महाराज के मंदिर में प्रणाम कर आओ कभी कहते थे अब जाओ मैं सोचता था ये तो श्री ठाकुर के साक्षात शिष्य है महान पुरुष हैं किंतु धार्मिक या आध्यात्मिक बात तो कुछ भी नहीं करते इस समय मैं ज्ञान महाराज और खोखा महाराज के पास ही अधिक रहता था 1928 सौ अट्ठाईस ईस्वी कानपुर में मैं बीए पढ़ रहा था चिट्ठी आई कि माँ को काशी जाना होगा महापुरुष महाराज अब दीक्षा देंगे मैंने जाना चाहा किंतु पिताजी ने कहा तुम नहीं सुधा अर्थात भाई साहब जाएगा साथ में विभूति बाबू अर्थात मामा जाएंगे कुछ दिनों के बाद माँ दीक्षा लेकर काशी से लौट आई मैंने पूछा महापुरुष महाराज ने तुमसे क्या कहा माँ ने उत्तर दिया कुछ भी तो नहीं कहा केवल इतना ही कहा कि ये फूल लो इतना कहकर उन्होंने मेरी अंजलि फूलों से भर दी उसके बाद कहा बोलो आज से मेरे इस लोक और परलोक के सभी जन्मों के सारे पाप और पुण्य आपको दिए इस ढंग से तीन बार उन्हें अंजलि दी उन्होंने हाथ फैला कर उसे ले उसके बाद मंत्र दिया मैंने पूछा बाबा माँ तो कुछ भी नहीं जानती मैं तो कुछ भी नहीं जानती हर समय जब तब कर भी नहीं सकती मेरा क्या होगा उन्होंने अभय देकर कहा काशी अभिमुक्त क्षेत्र है यहाँ प्रायः मैं दीक्षा नहीं देता तो भी तुम्हारा सारा भार मैंने अपने ऊपर ले लिया तुम्हें आज से कुछ भी नहीं करना होगा महापुरुष महाराज ने ही मेरा सारा भार ले लिया है उन्नीस सौ जून मार्च लाहौर फोर्ट पुलिस जेल से मुक्त होकर मैं बेलुर मठ पहुंचा संभवतः तारीख सात जून थी मैंने सोचा बड़े भाई साहब के घर एंटाली जाकर क्या करना है सीधे बेलुर मठ पहुंचा साथ में केवल एक हैंड बैग था उसी में कुछ वस्त्र और बिछौने की चादर आदि थे उसी को लेकर फाटक तक पहुंचा देखा कच्चा नारियल बिक रहा है दो खरीद मैं ठाकुर मंदिर में पहुंचा भीतर जाने पर एक परिचित सन्यासी से भेंट हुई स्वामी सर्वानंद ने आकर कहा शय आया है नीचे ब्रह्मचारियों के कक्ष में रहेगा थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया मैंने कहा महापुरुष जी से भेंट करने के लिए आया हूँ उन्हें प्रणाम किए बिना कुछ नहीं लूंगा। सुनकर उन्होंने कहा अभी तो दर्शन नहीं मिलेगा कब मिलेगा वह भी कोई नहीं जानता मठ में आए हो भूखे नहीं रहना होगा दर्शन बाद में होगा ही लाचार होकर मैंने चाय पी ली रात को भोजन के बाद मैं सोने के लिए गया बिछौना मसहरी आदि मटके थे उस दिन संध्या समय मठ के साधु लोग महापुरुष महाराज को प्रणाम करने गए थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि प्रातःकाल साधुओं के साथ जाना सुबह स्नान करके मैं प्रणाम करके करने के लिए तैयार हो गया किंतु सुना आज भी दर्शन नहीं मिलेगा सुनकर मन में कष्ट हुआ मैं मठ के नीचे गंगा जी के सामने वाले बरामदे में खड़ा था उस समय तो सुबह के नौ बजे होंगे वहाँ अनंग महाराज आदि कई साधु बैठे थे स्वामी सर्वानंद जी ने मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा इसे जानते हो लाहौर जेल से आया है भगत सिंह के दल का है उन लोगों ने कहा हाँ हाँ उसे पहचानते हैं किंतु राजनीति करता है या नहीं जानते इस समय महापुरुष महाराज के नीचे आने की बात नहीं थी किंतु एकाएक वे आकर बरामदे में खड़े हो गए एक बार उन्होंने गंभीर स्वर से पूछा वहाँ वह कौन है सर्वानंद जी ने मुझे आगे धकेल कर कहा आप इसे पहचानते हैं यह लाहौर से उनकी बात समाप्त नहीं हुई थी महापुरुष जी बोल उठे उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है महापुरुष महाराज ने जोर से धमकी देकर कहा वैसा फजूल काम छोड़ दो वह तुम्हारे लिए नहीं है तुम्हारे जीवन के लिए दूसरा काम है राजनीति करने के लिए बहुत से मनुष्य हैं, क्या तुमने राजनीति करने की सोची है मनुष्य जन्म क्यों पाया है धीरे धीरे मैंने कहा भगवान लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है किंतु सुना है कि देश स्वतंत्र न होने से वह भी स्वार्थ पड़ता है मेरा गला बंद हो रहा था अब की आंखों में अब के आंखों में मैं मैं भी आंसू आ गए किंतु वे थोड़ा सी नरम नहीं हुआ और कहा क्या तुमने यह सोच रखा है कि तुम्हारे ऐसे लौंडे देश को स्वतंत्र कर लेंगे बोलो आज से वह काम छोड़ दिया मैंने धीरे से कहा यदि किसी तरह मैं जान सकता कि देश स्वतंत्र होगा तो आज से ही उसे छोड़ दूँगा तब महापुरुष जी ने कहा मेरी बात पर तुम विश्वास रखते हो मैंने उत्तर दिया जी हाँ उन्होंने कहा तो मैं कहता हूँ कि हमारा देश स्वतंत्र अवश्य होगा किंतु कब मैं नहीं जानता मैं जाने के पहले उसे नहीं देख सकूंगा, तुम लोग देखोगे किंतु तुम्हारे जैसे लौंडे स्वतंत्रता नहीं ला सकेंगे यदि तुम्हारी वैसी इच्छा हो तो गांधी के दल में सम्मिलित हो जाओ उनके दल में अपना नाम लिखा लो वे लोग ही देश के लिए ठीक ठीक काम कर रहे हैं मैंने कहा नहीं मैं किसी दल में नहीं रहूँगा जैसे महाराज जी एकाएक नीचे उतर आए थे वैसे ही एकाएक ऊपर चले गए उस दिन उनसे जैसी धमकी खाई थी वैसी जीवन में कभी नहीं खानी पड़ी किंतु आश्चर्य की बात कि मेरे हृदय के भीतर का अंश एकदम शीतल हो गया वैसी फटकार से मेरा मन भी उस दिन बहुत हल्का हो गया था मेरे सिर पर से मानो एक भूत उतर गया उस समय मैं कुछ दिनों तक मठ में ही रह गया प्रातः सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के बाद मैं भी महापुरुष जी को प्रणाम करता था किंतु महापुरुष महाराज ने और एक भी बात नहीं कही मन अवसन हो गया सोचा संभवतः वे मेरे प्रति रुष्ट रुष्टते हैं उसके बाद कुछ दिनों तक दर्शन भी नहीं मिलता था प्रायः वे भावस्थ रहते थे इस कारण पास जाना मना था बीच में एक दिन प्रसन्न और स्वाभाविक भाव से वे बात कर रहे थे पशुपति महाराज से कहा तुम मेरी दाढ़ी तो बना दो स्वामी विजयानंद सारा सामना सामान लेकर बैठ गए कुछ समय के बाद और कार्य समाप्त हुआ महापुरुष को हंसते देखकर मेरे जी में जी आया पशुपति महाराज भी बहुत खुश थे बाद में उन्होंने कहा था मेरे पास रहते और किसी से वे दाढ़ी नहीं बनवाते इसके अनंतर सुबह शाम दोनों समय प्रणाम करने की मुझे आज्ञा मिल गई किंतु फिर एक दिन वह भी बंद हो गया मन बहुत ही उदास हो गया कुछ भी अच्छा नहीं लगता था ज्ञान महाराज ने सारे से बताया सीढ़ी पर जाकर बैठ जाओ वे उधर से बरामदे में चले जाएंगे, दूर से प्रणाम कर नीचे उतर आना मैंने वैसा ही किया सीढ़ी पर जाकर बैठ गया सेवक लोग असंतुष्ट हुए मैं नीचे उतर आया ज्ञान महाराज ने पूछा दर्शन हुआ नहीं तो उतर क्यों आए वे लोग धमका रहे थे थोड़ी सी धमकी भी नहीं सही जा, जाती वैसे ही अभिमान से लौट आए तो फिर क्या होगा धमकी ही दी है धक्का देकर भगा तो नहीं दिया तो उन्होंने आज्ञा ही दी है वे लोग नियम के विरुद्ध कैसे रहेंगे कि तुम सीढ़ी पर बैठे रहो ऐसा सुनकर मैं फिर वहीं जा बैठा इतने में एक सेवक ने आकर कहा बार बार कहता हूँ चले जाइए तो भी आप बैठे हैं विनती के साथ उनसे मैंने कहा यहाँ बैठा हूँ यहीं से प्रणाम करूँगा उनके पास नहीं जाऊंगा, पैर नहीं छूँगा इस पर सेवक ने और कुछ नहीं कहा एका एक, एक दरवाजा खोलकर महापुरुष महाराज की वार पकड़कर खड़े हो गए पैर कुछ लड़खड़ा रहे थे ऐसा मालूम हुआ एक बार कहा कौन है मैंने भूमि पर प्रणाम करके कहा मैं श्रै सामने से जाते हुए ऐसा लगा मानो उन्होंने इशारे से कहा आओ अब दुविधा नहीं रही सारे शरीर में बिजली मानो दौड़ गई मैं उठकर पीछे पीछे चला गंगा के किनारे आराम कुर्सी पर महापुरुष बैठ गए और अस्पष्ट स्वर के से अपने मन ही मन कुछ कहने लगे उनकी बात स्पष्ट समझ में नहीं आती थी तो भी इतना सुनाई पड़ा ठाकुर ने कृपा करके जताया है तभी तो मैं जान गया वही सब कुछ है सब कुछ ही वे हैं वे आनंद से भरपूर थे मुझे इशारे से बैठने के लिए कहा थोड़ी दूरी पर मैं बैठ गया वे अपने मन में कहने लगे मैं जो पेड़ पौधे आकाश गंगा मकान जो कुछ है सभी वे हैं ठाकुर के सिवाय और कुछ नहीं है हम लोगों ने उन्हें पहचाना है अगर वे न जताते तो कोई नहीं जान सकता मेरे ऊपर कृपा की है इसी से मैं जान सका हूँ क्रमशः संध्या हो आई वेदांत की अनुभूति वे कहते चले मैं निष्पन्द होकर सुनने लगा स्थानों की तरह मैं बैठा रहा अस्पष्टवाणी कानों में आने लगी कभी अर्थ समझ में आया और कभी नहीं कीट पतंग जड़ अड़ु परमाणु सभी चेतन हैं उन्हीं का नाम ठाकुर है वे ही सब कुछ व्याप्त किए विराजमान हैं उनके सिवा और कुछ नहीं है कृपा करके संसार के मनुष्यों का उद्धार करने के लिए वे आए थे कृपा कृपा कृपा एकाएक देखा बाई और मेरे पिताजी आए हैं महापुरुष जी को प्रणाम करके वे थोड़ी दूर पर बैठ गए महापुरुष महाराज कहते चले एक अखंड सच्चिदानंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है उन्हीं को हम लोग ठाकुर कहते हैं वे ही श्री राम रामकृष्ण रूप में आए थे उनके जताए बिना कोई उन्हें जान नहीं सकता उन्होंने कृपा की है जताया है इसी से हम लोग पहचान सके हैं उनके सिवाय हम लोगों में कोई भी पृथक सत्ता नहीं है इस शरीर के भीतर वे ही विराजपान है और बाहर भी एकमात्र वे ही हैं इस समय पिताजी उठकर आंसू बहाते हुए महापुरुष जी के पास जाकर कहा कृपा कीजिए आप कृपा कीजिए मेरे पिताजी भावप्रमण व्यक्ति नहीं थे उन्हें इस प्रकार अभिभूत होते मैंने यही प्रथम बार देखा महापुरुष महाराज ने कहा मनमत बैठो बैठो तुम्हारे ऊपर तो स्वामी जी ने स्वयं ही कृपा की है पिताजी जी, जी हाँ महाराज यह मेरा मंझला लड़का है आप इस पर उसी तरह कृपा कीजिए महापुरुष जी तुम्हारी पत्नी कैसी है पिताजी अब एकदम अच्छी है महापुरुष जी यह तो मेरे पास आया जाया करता है इसके लिए तुम्हें कोई चिंता नहीं है पिताजी स्वामी जी ने मुझे जिस ढंग से दीक्षा दी थी उसी ढंग से आप उसे दीक्षा दीजिए यही मेरा एकांत अनुरोध है उस पर आप कृपा कीजिए महापुरुष जी ओह तुम मंत्र देने की बात कहते हो तो उसे मेरे पास बुलाओ पिताजी महाराज जी आज तो वह तैयार होकर नहीं आया महापुरुष जी हाँ उसके लिए तैयारी की आवश्यकता नहीं है पिताजी मेरा इच्छा है कि उसकी दीक्षा अनुष्ठानिक भाव से ही हो महापुरुष तो परसों रविवार है और भी एक लड़के की दीक्षा होगी उसके साथ इसकी भी होगी इस प्रकार की बातचीत होने के बाद महापुरुष जी को प्रणाम कर पिताजी के साथ मैं भी नीचे उतर आया निर्दिष्ट दिन प्रातः गंगा स्नान करके नया वस्त्र पहनकर मैं प्रतीक्षा करने लगा इतने में एक ब्रह्मचारी ने आकर कहा आपको बुला रहे हैं धीरे धीरे बढ़ते हुए मैं पूज्य महापुरुष महाराज के कक्ष में प्रविष्ट हुआ वे खाट पर लेटे थे दोनों हाथ छाती के ऊपर थे इशारे से बैठने के लिए कहा आसन बिछा हुआ था मैं बैठ गया कुछ समय तक वे चुपचाप पड़, पड़े रहे उसके बाद धीरे धीरे उठकर सामने की कुर्सी पर बैठ गए उन्होंने कहा ध्यान देकर मेरी बातें सुनो ये जो फूल पत्तियां, घर द्वार आदि विश्व ब्रह्मांड है सभी श्री ठाकुर हैं उनके सिवाय और कुछ नहीं है समझ में आया मैं जो कहता हूँ उसका आश्रय समझा मैं जी जान से चेष्टा कर रहा हूँ किंतु समझ में नहीं आता महापुरुष मैंने जो कुछ कहा उस पर विश्वास होता है मैं जी हाँ महापुर जी तो उसी से हो जाएगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं मैं आप मुझे दीक्षा देंगे वह तो मेरा परम सौभाग्य है ध्यान करते समय तो ठाकुर को हर बार देख नहीं सकता अनेक देव देवियाँ की मूर्तियाँ मन में तैरने लगती है महापुर जी मूर्तियाँ दिखाई पड़ती है वह तो अच्छी बात है किंतु मन में जान लो कि श्री ठाकुर की सब देव देवियाँ हैं सब देव देवियाँ उन्हीं में लय प्राप्त हो जाती है श्री ठाकुर से परे और कुछ नहीं है ठीक धारणा हुई है ना, सिर हिलाकर मैंने सहमति व्यक्त की उसके बाद दीक्षा हुई गुरुदेव ने बैठकर कर जब करने के लिए कहा उसके बाद कहा मैंने तुम्हें दीक्षा नहीं दी श्री ठाकुर ने तुम्हें दीक्षा दी है तुम ठाकुर मंदिर में जाओ और अपने को उनके चरणों में सौंप दो इस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो गुरुदेव ही श्री ठाकुर है वे पास आकर खड़े हो गए मैं भी उठ खड़ा हुआ सोचा दीक्षा तो हुई किंतु एक फूल भी तो मैंने उनके चरणों में नहीं दिया एक छोटे पात्र में कुछ फूल रखे थे उन्हें दोनों हाथों से उठाकर मैंने उनके चरणों में दिया फिर झुककर कर प्रणाम किया उनके चरणों में मेरा सिर टकरा गया सोचा कैसे नरम चरण है निश्चय ही उन्हें दर्द हुआ होगा बहुत कष्ट से आंसू रोककर मैं उठ खड़ा हुआ उन्होंने कहा जाओ दूसरे लड़के को भेज दो दरवाजे के बाहर कानपुर आश्रम के नेपाल महाराज अर्थात नेपाल महाराज को हम लोग मास्टर महाशय कहते थे और पिताजी खड़े थे मास्टर महाशय ने कहा बहुत सुंदर हुआ है तुम्हारी दीक्षा बहुत अच्छी हुई है मेरी समझ में कुछ नहीं आया केवल इतना मालूम हुआ कि मेरा शरीर और मन बहुत ही हल्का हो गया है और भीतर का आनंद थकेल कर बाहर आना चाहता है 1926 सौ में एक बार मैं बेलूर मठ जाकर कुछ दिन रहा था उस समय मैं विपिन दादा के दल में काम करता था एक दिन सुबह मैंने महापुरुष महाराज से जाकर कहा आज्ञा दीजिए घर जाऊँ महापुरुष जे और कहा जाओगे यहीं रह जाओ कहाँ तुम्हारा घर है मैं कलकत्ते में ताऊजी के घर में रहता हूँ महापुरश जी तो वहाँ तुम्हारा कौन सा काम है मैं गोदलपाड़ा में एक बहन को टाइफाइड ज्वर हुआ है मुझे जाना उचित है महापुरष जी कैसी बहन मैं मौसेरी बहन महापुर जी अपनी भी नहीं मौसेरी बहन है तो उनके लिए तुम्हें चिंता क्या है मैं चुप रह गया असली कारण तो मैं बता न सका महापुरुष जी कौन किसकी बहन है कौन किसका भाई है सारी माया है मैं तो कर्तव्य क्यों कहा जाता है महापुरुष जी कर्तव्य मानने से करना होता है तो कर्तव्य भी तो माया ही है जो जाना चाहते हो तो जाओ किंतु कष्ट भोगना पड़ेगा महापुरुष जी की वह बात मिथ्या नहीं हुई जीवन में कष्ट भोगा था उसे भोगना ही पड़ा उन्नीस ईस्वी में मैं जब लाहौर कोर्ट में था तब मेरी मां और पिताजी ने पूज्यपात महापुरुष महाराज को पत्र लिखकर आशीर्वाद मांगा था कि मैं मुक्ति लाभ करूं उन्होंने उत्तर में लिखा था यदि उसने खून या डकैती न की हो तो निश्चय ही मुक्ति पा जाएगा अचिंतनी रूप से महीने भर के भीतर ही मैं छुटकारा पा गया किंतु तो बहुत दिनों तक उसका कारण मुझे मालूम नहीं हुआ था